वृद्धि और परिवर्तन दूसरा भाग पौधों में परिवर्तन पौधों में भी यही स्थिति होती है पौधे का भ्रूण उसके बीज में होता है बीज की एक विशेषता होती है जो जंतुओं के भ्रूण में नहीं पाई जाती अधिकांश जंतुओं में भ्रूण के बनते ही आगे का विकास शुरू हो जाता है इसके विपरीत बीज बहुत समय तक पड़ा रह सकता है और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर आगे विकास शुरू कर सकता है बीज से पौधा बनने तक की क्रियाओं को पौधे का परिवर्तन कहते हैं जंतुओं के परिवर्तन की अवस्थाओं का अध्ययन तो तुम जंतुओं जीवन चक्र अध्याय में कर ही चुके हो यहाँ हम पौधों की वृद्धि और परिवर्तन का अध्ययन करेंगे प्रयोग एक यह तो साफ बात है कि वृद्धि और परिवर्तन का अध्ययन एक दिन में नहीं हो सकता इसके लिए कुछ लंबी अवधि के प्रयोग करना जरूरी है चार या डिब्बों में खेत या बगीचे की मिट्टी भरो। इनमें सेम या चावला, यानी बरबटी के पांच पांच स्वस्थ बीज दूर दूर बो दो। मिट्टी को गीला कर दो और इन कुल्हड़ो को किसी सुरक्षित जगह पर रख दो ध्यान रखना कि प्रयोग के दौरान की मिट्टी सूखने ना पाए यह प्रयोग करीब दस दिन चलेगा। जिस दिन बीज बोए थे उसे शून्य दिन कहा जाएगा इस दिन की तारीख अपनी कापी में नोट कर लो आगामी दिनों को पहला दिन दूसरा दिन वगैरह कहा जाएगा अब आगले दस दिनों तक रोजाना एक बीज को निकालकर उसका अध्ययन करना है बीज को निकालते समय ध्यान रखना कि अंकुर या बीज पत्र को जरा भी नुकसान ना पहुंचे बीज पर चिपकी मिट्टी को धोकर साफ कर लो प्रतिदिन यह क्रिया बीज, बीजपत्र और अंकुर में तुम्हें रोज जो भी परिवर्तन दिखे उन्हें एक तालिका में लिखते जाओ तालिका एक बीज से पौधा बीज बोने की तारीख दिन परिवर्तन चित्र अपने अवलोकनों के आधार पर बतावो कि पौधे का कौन सा अंग सबसे पहले निकला तुम्हारे प्रयोग में पौधे का कौन सा अंग सबसे बाद में निकला उन अंगों की सूची बनावो जो प्रयोग के दौरान विकसित ही नहीं हुए बीज से पौधा बनने के दौरान बीजपत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए तुमने शायद इस बात पर जान दिया होगा कि परिवर्धन के साथ साथ पौधे में वृद्धि भी होती है आओ यह देखने की कोशिश करते हैं कि पौधों में वृद्धि की गति क्या होती है